पातंजल योग प्रदीप साधन पार सूत्र इकतीस आत्महे तो पार्थे वर्महा था ये मृषा न ते न स्वर्गामिल जो लोग इस जगत में स्वार्थ के लिए परार्थ के लिए या हसी में भी कभी झूठ नहीं बोलते उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है इसी के स्पष्टीकरण के लिए महाभारत में बताया गया है कि धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज ने संकट के समय में एक ही बार अश्वस्थामा हतो नरो कुंजरो वा अस्वस्थामा मारा गया मनुष्य अथवा हाथी कहा था जिसके फलस्वरूप उनका पृथ्वी से चार अंगुल ऊपर चलने वाला रथ साधारण रथों के समान भूमि पर चलने लगा और अंत में उनको कुछ समय के लिए नरक में भी रहना पड़ा अर्जुन को शिखंडी को सामने खड़ा करके भिष्म पितामह का तीरों द्वारा वध करने के फलस्वरूप अपने पुत्र बब्रुवाहन से पराजित होना पड़ा सत्य के संबंध में हर समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए आवश्यकता अनुसार बोले अनावश्यक बातें न करें असत्य कटु अथवा दूसरे को जिससे दुख पहुँचे ऐसे शब्द न बोले परस्पर द्वेष बढ़े ऐसी बातें न करे चुगली न करे किसी को ऐसा वचन न दे जिसको पूरा न कर सकता हो जिसको जो वचन दिया हो उसको पूरा करना चाहिए समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए दूसरों से संबंधित सारे कार्य ठीक समय पर हो अस्तेय अस्तेय सत्य का ही रूपांतर है केवल छिपकर किसी की वस्तु अथवा अच्छा धन का हरण करना ही स्थे नहीं है जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं भूख से तंग आकर उदर पूर्ति के लिए चोरी करने वाला निर्धन स्तेय पाप का इतना अधिक अपराधी नहीं है जितने कि निम्न श्रेणी वाले संपत्तिशील पहला संकीर्ण हृदय सवर्ण ऊँची जाति कहलाने वाले समृद्धशाली अपने को धर्म का ठेकेदार समझने वाले जो नीची जाति कहलाने वाले निर्धनों के धार्मिक सामाजिक नागरिक अधिकारों का हरण करते हैं धार्मिक अधिकारों का हरण करना सबसे बड़ा स्ट्रेय और महापाप है क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति और आत्मोन्नति करना मनुष्य मात्र का न केवल जन्म अधिकार ही है प्रत्युत मनुष्य देह का यही एक मुख्य उद्देश्य भी है दूसरा अत्याचारी राजा जो प्रजा के राजनीतिक सामाजिक धार्मिक तथा नागरिक अधिकार हरण करता है तीसरा लोभी ज़मींदार जो गरीब किसानों से अत्याचार द्वारा धन प्राप्त करते हैं चौथा फैक्ट्रियों के लोभी मालिक जो मजदूरों को पेट भर अन्न न देकर सब नफा अपने पास रखते हैं पांचवा लोभी साहूकार जो दूना सूद लेते हैं और गरीबों की जायदाद को अपने अधिकार में लाने की चिंता में रहते हैं छठवां धोखेबाज व्यापारी जो वस्तुओं में मिलावट करके धोखा देकर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं सातवां रिश्ता रिश्वतखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारीगण जो वेतन पाते हुए भी कर्तव्य पालन में प्रमाद करते और रिश्वत लेते हैं आठवां लोभी वकील जो केवल फीस के लोभ से झूठे मुकदमे लड़वाते हैं नौवां लोभी वैद्य जो रोगी का ध्यान न रखकर केवल फीस का लोभ रखते हैं दसवां वे सारे मनुष्य जो अन्यायपूर्वक किसी भी अनुचित रीति से धन वस्तु अथवा किसी भी अन्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं इस समय सारे राष्ट्रों में जो बड़े आंदोलन चल रहे हैं वे अष्टेय व्रत के यथार्थ रूप से पालन करने से शांत हो सकते हैं